महाभारत आश्वेधिक पर्व एकोन सप्तति तमोध्याय उत्तरा का विलाप और भगवान श्री कृष्ण का उसके मृत बालक को जीवन दान देना वै सम्पाच्यकुणम सोनमादेव तपस्विनी उत्तराण्यपत भूम कृपणाम पुत्र गृधि वै सम्पा जी कहते हैं जन्मे जय पुत्र का जीवन चाहने वाली तपस्विनी उत्तरा उन्मादनी सी होकर इस प्रकार दीन भाव से करुण विलाप करके पृथ्वी पर गिर पड़ी ताम तो दृष्टिपतिताम हतपुत्र तो परीक्षताम चुक्रो स कुंती दुखार भरत जिसका पुत्र रूपी परिवार नष्ट हो गया था उस उत्तरा को पृथ्वी पर पड़ी हुई देख दुख से आतुर हुई कुंती देवी तथा भरतवंश की सारी स्तियाँ फूट फूट कर रोडे लगी मुहूर्तम इव राज पांडवानावेशनम्रेक्षणीय आर्त स्विना राजेंद्र दो घड़ी तक पांडवों का व भुवन से गूंजता रहा उस समय उसकी वो देखते नहीं बनता था सा मुहूर्त च राजेंद्र पुत्र शोका कस्मला भी भी वीर राजेंद्र पुत्र शोक से पीड़ित विराट कुमारी उत्तरा उस समय दो घड़ी तक मूर्छा में पड़ी रही प्रतिलब्तरा भर तरष अंकमा पुत्र वचनम अब्रवीत भर सेठ थोड़ी देर बाद उत्तरा जब कोश में आई तब उस मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर यो कहने लगी धर्मजस्या सुत सर्म नवबुध्य से यमृष्टे प्रवीर कु बेटा तू तो, तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है फिर तेरे द्वारा जो अधर्म हो रहा है उसे तू क्यों नहीं समझता विष्णुवंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्रीकृष्ण सामने खड़े हैं तो भी तू इन्हें प्रणाम क्यों नहीं करता पुत्र गम वचो ब्रूया स्व पितरम दुर्मरम प्राणीना वीर काले कथन या हम तोयाद पत्या मर्तव्यमेहत स्वस्थ नस परलोक में जाकर तू अपने पिता से मेरी यह बात कहना वीर अंतकाल आए बिना प्राणियों के लिए किसी तरह भी मरना बड़ा कठिन होता है तभी तो मैं यहाँ आप जैसे पति तथा इस पुत्र से बिछुड़ कर भी जबकि मुझे मर जाना चाहिए अब तक जी रही हूँ मेरा सारा मंगल नष्ट हो गया है मैं अकिंचन हो गई हूँ भक्से विषम घोरम प्रवेख्ये वाहतासनम महाभाव अब मैं धर्मराज की आज्ञा लेकर भयानक विष खा लूंगी अथवा प्रज्वलित अग्नि में समा जाऊंगी अथवा दुर्मरम तात सहस्रधाम पतिपुत्र तात जान पड़ता है मनुष्य के लिए मरना अत्यंत कठिन है क्योंकि पति और पुत्र से हीन होने पर भी मेरे इस हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो रहे हैं उत्तिष्ठ पुत्र पश्यमाम दुखिताम प्रपिता महिम आर्तमुप्लुताम दीनाम निमग्नाम शोकसागरे बेटा उठकर खड़ा हो जा देख ये तेरी परदादी अर्थात कुंती कितनी दुखी है ये तेरे लिए आर्तव्यथित एवं दीन होकर शोक के समुद्र में डूब गई है पांचालिम आर्यां चपस् पांचाली सात्वती तपस्विनी चपस् सुदुखाधि मृगी आर्या पांचाली अर्थात द्रौपदी की ओर देख अपनी दादी तपस्विनी सुभद्रा की ओर दृष्टिपात कर और व्याध के बाणों से बिन्धि हुई हरणि की भांति अत्यंत दुःख से आर्त हुई मुझे अपनी माँ को भी देख ले उत्तिष्ट पश्य वजनम लोकनाथ से पुंडरी कपलासाक्षम पुरे व चपले क्षण बेटा उठकर खड़ा हो जा और बुद्धिमान जगदीश्वर श्री कृष्ण के कमल दल के समान नेत्रों वाले मुखार विंद की शोभा निहार ठीक उसी तरह जैसे पहले मैं चंचल नेत्रों वाले तेरे पिता का मुँह निहारा करती थी एविप्रलप्ती तो दृष्ट् निपतिता उत्तरां तिहँ सर्वा पुनरुत्थपयस्तः इस प्रकार विलाप करती हुई उत्तरा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी देख सब स्त्रियों ने उसे फिर उठाकर बिठाया उत्थ पुनर्ध्यादा मत् पते सुतांजलिपुंडी काम भूमा भिवाभ्यवादय पुनः उठकर धैर्य धारण करके मस्य राजकुमारी ने पृथ्वी पर ही हाथ जोड़कर कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम किया विलापं श्रोतः उपस्पृश्य ततः कृष्णो ब्रह्मास्त्रम प्रत्य संघरत उसका महान विलाप सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने आचमन करके अश्वस्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया प्रतिजग्ञेशधार जीवित मच्युत अब्रवीच विशुद्धात्मा विश्रावयन जगत जगतः विशुद्ध हृदय वाले और कभी अपनी महिमा से विचलित न होने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने उस बालक को जीवित करने की प्रतिज्ञा की और संपूर्ण जगत को सुनाते हुए इस प्रकार कहा न उत्तरे मिथ्या सत्य में तविष्यति एस संजीव याम्यनम पश्यताम सर्वदेही बेटी उत्तरा मैं झूठ नहीं बोलता मैंने तो प्रतिज्ञा की है वह सत्य होकर ही रहेगी देखो मैं समस्त देहधारियों के देखते देखते अभी इस बालक को जलाए देता हूँ नोक्त पूर्व महा मिथ्या स्वरेस्वी कदाचन न च युद्धात्वृत्त तथा संजीवतामयम मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है इस शक्ति के प्रभाव से अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो जाए यथाम धर्मो ब्राह्मणच विशेषतः अभिमन्यु सुत हो जा तो मृतोजीवत्य तथा यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का यह पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था फिर जीवित हो जाए यथा हम ना अभिजाणा भी, भी, भी जेतु कदाचन विरोधम तेन सत्यन अमृतो जीवत्य शिशु मैंने कभी अर्जुन से विरोध किया हो इसका स्मरण नहीं है इस सत्य के प्रभाव से यह मरा हुआ बालक अभी जीवित हो जाए यथा सत्यम च धर्मस्म प्रतिष्ठित हो तथा मृत शुश्रम जीविताभिमनु यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का यह मरा हुआ बालक जी उठे यहां कंस्य केशे च धर्मेर निहित मैया तेन सत्यन बालों पुनः संजीवतामय मैंने कंस और केशी का धर्म के अनुसार वध किया है इस सत्य के प्रभाव से यह बालक फिर जीवित हो जाए वासुदेवन स बालो भरतर्षभ शन शन महाराज प्रास्पंद सचैतन भर श्रेष्ठ महाराज भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई वह धीरे धीरे अंग संचालन करने लगा एथे श्री महाभारत आश्वेदिके परमढ़ अनुगीता परमड़ि परीक्षित संजीवन ए एकोन सप्तः तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में परीक्षित को जीवनदान विषय उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ